महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व आश्रमोध्याय धृतराष्ट्र का कुरुजांगल देश की प्रजा से वन में जाने के लिए आज्ञा मांगना युधिष्ठिर वे तत्ष्यामी यथार्थ पृथ्वी पते भूय सेवा हम भवता पार्थिव युधिष्ठिर बोले पृथ्वीनाथ निभश्रेष्ठ आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूँगा अभी आप मुझे कुछ और उपदेश दीजिए भीष्म स्वर्गम अनुप्राप्ते गते गदुरे संजय चौन्यो मक्तमरहते विष्णी स्वर्ग सद सिधारे भगवान कृष्ण द्वारिका पधारे और विदुर तथा संजय भी आपके साथ ही जा रहे हैं अब दूसरा कौन रह जाता है जो मुझे यू मां मनुषास्ति भवानद्य हित करता तन्मह पाल अन पार्थिव भूपाल पृथ्वीपते आज मेरे हित साधन में संलग्न होकर आप मुझे यहां जो कुछ उपदेश देते हैं मैं उसका पालन करूँगा आप संतुष्ट हो वे सम्पायनवाच एवं मुक्त सदा जी धीमता कौनतेम समुजा तुम ये स भरतर्स वैश्व पान कहते हैं भरतचेठ बुद्धिमान धर्मराज राजुध के ऐसा कहने पर राजर्षि धृतराष्ट्र ने कुमार से जाने के लिए अनुमति लेने की इच्छा की और कहा पुत्र शसाम मी बलवान्ुक प्राभसद्राजा गांधार्या भवनम तदा बेटा अब शांत रहो मुझे बोलने में बड़ा परिश्रम होता है अब तो मैं जाने की ही अनुमति चाहता हूँ ऐसा कहकर राजा धितराट ने उस समय गांधारी के भवन में प्रवेश किया तमास ग्री धर्मचारणी वाचकाली काल्ञा प्रजापति समम पतिम वहाँ जब वे आसन पर विराजमान हुए तब समय का ज्ञान रखने वाली धर्मपरायणा गांधारी देवी ने उस समय प्रजापति के समान अपने पति से इस प्रकार पूछा अनुत महर्षिणाम गहराज स्वयं महर्षि व्यास ने आपको वन में जाने की आज्ञा दे दी है और युधिष्ठिर की भी मिल गई है अब आप कब वन को चलेंगे ग्य गांधार्यह अनुज्ञात स्वयं पिता महात्मना युधिष्ठिर अनुमति घंता ही न चिराधन कहा गांधारी मेरे महात्मा पिता व्यास ने स्वयं तो आज्ञा दे ही दी है युधिष्ठिर की भी अनुमति मिल गई है अतः अब मैं जल्दी ही वन को चलूँगा अहम हीतावत्सर्वेशा तेषा दुर् दुर्त्यो दुर्द्योह तदेविन्म पुत्र धातुक्षा प्रेतभावा अनुगम वसु सर्व प्रकृति जाने के पहले मैं चाहता हूं कि समस्त प्रजा को घर पर बुलाकर अपने मरे हुए उन ज्वारी पुत्रों के उद्देश्य से उनके पारलौकिक लाभ के लिए कुछ धन दान कर दूँ वह संपावाच इत्युक्त्वा धर्मराजा यः प्रेषयामा स वैततां सर्वं च तद्वचना सर्वं समानि महीपतिः वम्पाजी कहते हैं जन्मेजय ऐसा कहक राजा ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास अपना विचार कहला भेजा राजा युधिष्ठिरने के लि उ आज्ञा के अनुसार वस समग्री जुटा दी धृतराष्ट्र ने उसका यथा योग्य वितरण कर दिया तथा प्रतीत मनसो ब्राह्मण आ कुरजांगलाह क्षत्रियाचद्राश्य समय उधर राजा का संदेश पाकर कुरजांगल देश की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वहाँ आए उन सबके हृदय में बड़ी प्रसन्नता थी तथो निष्क्रम्य निपते प्रकृति सताम तदनंतर महाराज धृतराष्ट्र अंतपुर से बाहर निकले और वहाँ नगर तथा जनपद की समस्त प्रजा के उपस्थित होने का समाचार सुना समेता सर्वान् पौराण जानपदा साम प्रेक्ष सम्राह्मण च महीपाल नाना देश समागता मति महान राजा धृतराष्ट्रोम विकाशतः भूपाल जन्मेजय राजा ने देखा कि समस्त पूर्ववासी और जनपद के लोग वहाँ आ गए हैं संपूर्ण सुहृत वर्ग के लोग भी उपस्थित हैं और नाना देशों के ब्राह्मण भी पधारे हैं तब बुद्धिमान अंबिकानंदन राजा धित्राट ने उन सबको लक्ष्य करके कहा भवंत कुर चिरकाल सहोषिता परस्पर से सुहृद परस्पर हित रहा सज्जनों आप और कौरव चिरकाल से एक साथ रहते आए हैं आप दोनों एक दूसरे के दोनोकूसरे हैं और दोनों सदा एक दूसरे के हितमे तत्पर यदि दानीमहम् ब्रोजाहं अस्मिन् काल उपस्थितहि तथा भवद्भिः कर्तव्यम् अभिचार्यवचो मभाय मोगो वर्तमान अवसरपोष कहं आप उत्पल कह, बिना विचारे स्वीकार के य मे प्रथना है अरण्य गमने बुद्धिर्गाधारी सहित मय व्यास्यानुमति राग तथा कुंती सुद्यम मैंने गांधारी के साथ वन में जाने का निश्चय किया है इसके लिए मुझे महर्षि व्यास तथा कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर की भी अनुमति मिल गई है भवनोप्याजान्तों माँचा बो भूद विचारणाम अब आप लोग भी मुझे वन में में जाने की इस आपके मन में कोई कन्यथा विचार नहीं होना चाहिए आप लोगों का हमारे साथ जो यह प्रेम संबंध सदा से चला आ रहा है ऐसा संबंध दूसरे देश के राजाओं के साथ वहां की प्रजा का नहीं होगा ऐसा मेरा विश्वास है शांतो वह शान तथा पुत्र बिना उपवास कृत्या ही कहानधारी सही तो न खा प्रजाजन अब इस बुढ़ापे ने गांधारी सहित मुझको बहुत थका दिया है पुत्रों के मारे जाने का दुख भी बना ही रहता है तथा उपवास करने के कारण भी हम दोनों अधिक दुर्बल हो गए हैं युधिष्ठिर गति राज्य प्राप्त सुखम मत मे दुर्योधन ऐश्वर्याद विशिष्टा मृति सतम सज्जनों युधिष्ठिर के राज्य में मुझे बड़ा सुख मिला है मैं समझता हूँ कि दुर्योधन के राज्य से भी बढ़कर सुख मुझे प्राप्त हुआ है मम चांद वृद्ध से हतपुत्र से महाभागा तन्मानुआ एक तो मैं जन्म का अंधा हूँ दूसरे बूढ़ा हो गया हूँ तीसरे मेरे सभी पुत्र मारे गए हैं महाभाग प्रजाजन अब आप ही बताएं वन में जाने की सिवा मेरे लिए दूसरी कौन सी गति है इसलिए अब आप लोग मुझे जाने की आज्ञा दे तस्य तद्वचनम श्रुआ सर्वे ते वा स्वसन्दिग्धया वाचाम शरत राजा धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर वहाँ उपस्थित हुए कुर्जांगल निवासी सभी मनुष्यों के नेत्रों से आशुओं की धारा बह चली और वे फूट फूट कर रोड़े लगे तान बिब्रुवत किंचोकपरायण पुनरव महातेजा धृतराष्ट्रो ब्रवीद उन सब को शोक शोकमग्न होकर कुछ भी उत्तर न देते देख महातेजस्वी धृतराष्ट्र ने पुनः बोलना प्रारंभ किया महाभारतवास परमि धृतराष्ट्र कृतवन गमन प्रार्थन अष्टमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत आश्रमवास पर्व में धृतराष्ट्र की वन में जाने के लिए प्रार्थनाभिषयक आठवां अध्याय पूरा हुआ